श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग पंचम अध्याय भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव सन अठारह सौ पचासी ईस्वी की नव यात्रा क्षिप्रमती धर्म आत्मा सस्व क्षाति गौंते प्रतिजाने न नमे भक्त प्रणश्यते गीता दिव्य भाव मुख में अवस्थित श्री राम कृष्ण देव के अद्भुत चरित्र को किंचित मात्र भी यदि समझना हो तो उनको भक्तों के साथ देखना होगा किस तरह कितने ही प्रकार से श्री कृष्ण देव अपने विभिन्न स्वभाव के भक्तों के साथ प्रतिदिन उठते बैठते थे उनसे वार्तालाप हास परिहास किया करते थे तथा भाव एवं समाधि में मग्न रहते थे इन विषयों को सुनना तथा गहराई के साथ उन पर विचार करना पड़ेगा तब कहीं उनकी भावावस्था की लीलाएं थोड़ी बहुत हृदयंगम हो सकती है अतः भक्तों के साथ श्री कृष्ण देव की कुछ दिनों की लीला को ही अब हम पाठकों को उपहार स्वरूप देना चाहते हैं श्री कृष्ण देव में देव तथा मानव दोनों भावों का समिश्रण हमने जहाँ तक देखा है इस अलौकिक महापुरुष के अत्यंत साधारण व्यवहार आदि भी उद्देश्य रहित या निरर्थक नहीं थे इस प्रकार अपूर्व देव तथा मानव भाव का एकत्र सम्मिलन और कहीं दिखाई देना दुर्लभ है प्राय 25 वर्ष तक पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने पर भी हमें इस प्रकार के एक भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुए कहावत है कि दांत के रहते लोग उसकी मर्यादा नहीं समझ पाते श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के भाग्य में ऐसा ही हुआ है गले की रोग की चिकित्सा के निमित्त जब भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को कुछ दिन कलकत्ते के श्याम पकुर मोहल्ले में लाकर रखा था उस समय एक दिन श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी उन्हें देखने को वहाँ आए हुए थे तथा उन्होंने हमसे निम्नलिखित बातें कही थी श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी को श्री कृष्ण देव के दर्शन कुछ दिन पूर्व ढाका में एक दिन अपने कमरे को बंद कर ध्यान करते समय श्रीयुक्त विजय कृष्ण को श्री राम देव का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था वह उनके मन का भ्रम था या नहीं यह निर्णय करने के निमित्त अपने सम्मुख अवस्थित उस मूर्ति के शरीर तथा अंग प्रत्यंगादि को बहुत देर तक उन्होंने अपने हाथ से दबा दबा कर देखा था इस बात को भी उन्होंने श्री राम कृष्ण देव तथा हम लोगों के समक्ष मुक्त कंठ से कहा था श्री विजय कृष्ण देश विदेश तथा पहाड़ पर्वतों में घूम फिरकर मैंने अनेक साधुओं को देखा किंतु श्री राम कृष्ण देव को दिखाकर इस तरह का दूसरा कोई मुझे और कहीं दिखाई नहीं दिया यहाँ पर जिस भाव के पूर्ण प्रकाश को मैं देख रहा हूँ कहीं उसी का दो आना कहीं एक आना कहीं एक पाई और कहीं आधी पाई मात्र मुझे देखने को मिला चार आने भर भी किसी जगह मुझे देखने नहीं मिला श्री राम कृष्ण देव मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखकर यह क्या कह रहा है श्रीयुद विजय कृष्ण श्री राम से उस दिन ढाका में जो कुछ मैं देख चुका हूँ उसके आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आपके मना करने पर भी मैं उसे सुनने को प्रस्तुत नहीं हूं। सबके लिए सहज प्राप्ति बनकर ही आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है कलकत्ते के समीप ही दक्षिणेश्वर है जब इच्छा हुई तभी आकर हम आपके दर्शन कर सकते हैं आने में भी कोई कष्ट नहीं है नाव गाड़ी यथेष्ट मिलती है घर के निकट इतने सहज रूप से आपका प्राप्त करने के कारण ही हम लोगों के लिए आपको समझना संभव न हो सका यदि किसी पर्वत के शिखर पर आप विराजे रहते और पैदल चलते हुए भूख प्यास से व्याकुल हो वृक्ष की जड़ को पकड़कर चढ़ने के बाद कहीं आपके दर्शन मिलते तब हम आपकी मर्यादा समझते अब तो हम यह समझ समझा करते हैं कि घर के निकट ही जब इस प्रकार के महान पुरुष विद्यमान हैं तो बाहर दूर स्थानों में न जाने और भी कितने महान महापुरुष होंगे इसलिए आपको त्याग कर व्यर्थ में ही हम दौड़ धूप किया करते हैं और वास्तव में उनका यह कहना सत्य है करुणा में श्री राम कृष्ण देव के समीप जो लोग आया करते थे उनमें से प्राय सभी को वे अपना समझ अंगीकार कर लेते थे एक बार अंगीकार कर लेने के बाद उन लोगों के द्वारा अलग होने की चेष्टा किए जाने पर भी उनको वे फिर पृथक होने नहीं देते थे कभी कोमल तथा कभी कठोर हाथों से उनके जन्म जन्मार्जित संस्कारों को सुखाने तथा जलाने के पश्चात अपने नवीन भाव के अनुसार अदृष्टपूर्व अमृत में सांचे में डालकर उनका नवनिर्माण कर उन्हें वे चिर शांति का अधिकारी बना देते थे भक्त भक्तवृंद द्वारा अपने अपने जीवन वृत्तांत के स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने पर इस संबंध में कोई कोई फिर संदेह नहीं रह जाता इसलिए हम देखते हैं कि घर पर रहते समय एक बार सांसारिक दुख कष्टों से व्याकुल हो एवं यह सोच करके इतने दिनों तक एक श्री भगवान के शरणागत बने रहने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए तथा श्री देव ने भी कुछ नहीं कर दिया श्री नरेंद्रनाथ जब क्षुब्ध हो गुप्त रूप से घर छोड़ने को प्रस्तुत हुए उस समय श्री रामकृष्ण देव ने उसमें बाधा प्रदान की देव शक्ति के प्रभाव से उनके उद्देश्य को जान लेने के पश्चात उस दिन श्री देव आग्रह पूर्वक उन्हें अपने साथ दक्षिणेश्वर लिवा जाए तथा उनका अंग स्पर्श कर भावाविष्ट हो यह गाने लगे कथा कहते हो डराई ना कहते हो डराई अमार मन संद होए बूझी तुम्हें हराई हराई अर्थात तुमसे कुछ कहने के लिए भी मैं डर रहा हूँ और बिना कहे भी मैं डर रहा हूँ मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो बैठूँ